लीला रुचये ो बवत कृष्णाय नमः जलधरुचूटेदुक संसारमीरह बीजा शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायनम सूत्र्य वंदे भगवरो गुरात्मी भेद विभागि व्योम व्यादेहाय नमः नम ओं शांति शांति शरीर का लक्षण क्या हुआ अंत्यावय सतीय तुम खाली चेष्टाश्रय तुम कहेंगे तो क्या हानि हो जाएगी हस्त इत्यादि में उंगली इत्यादि में जाएगा इसलिए अंत्यावयवित्व कहेंगे ठीक है खाली अंत्यावयवित्व कह देंगे चेष्टाश्रय तुम नहीं कहेंगे बता दें अभी अंत्या हैं, उसमें अति व्याप्ति होगी अभी अंत्या वयति चेष्टाश्रय तुम ये कहा गया आगे दिनोक में मृत शरीर है चेष्टा या अभाव अभी चेष्टा का आश्रय जो होगा उसको शरीर कहेंगे और अंत्यावय भी होना चाहिए मृता शरीर जो है वहाँ उसमें चेष्टा नहीं है नहीं होने से अब उसको शरीर फिर नहीं कहा जाएगा लक्षण की अव्याप्ति तो इसलिए कहते हैं अथवा ये रामरुद्री में देखिए मृत शरीरा न च मृत शरीर भी पूर्वम चेष्टा सत्वात कथम अव्याप्तिर मृत शरीर में तो पहले चेष्टा था तो अभी चेष्टा श्रेयत्वम का अर्थ नहीं कि वर्तमान कालीन न चेष्टा श्रेयत्वम इसलिए चेष्टा सत्वात कथम अव्यापति नहीं यदा चेष्टा चेष्टावत्म तदा तस् शरीरत्व इतनी काल घटितम लक्षण आपका जो लक्षण कहे चेष्टाश्रेयत्व से अंत्यावयवितम तो यह तो कोई काल घटित लक्षण नहीं है इसलिए चेष्टा अगर पूर्व काल में भी हुआ था तो भी शरीर का लक्षण उसमें जाएगा इति वाच्य न चो वाच्य तो मतलब पूर्व पक्ष ये दोष दिखाया तो कि चेष्टाश्रेयत्वम ये तो अभी मतलब आप जो कहते हैं कि चेष्टाश्रेयत्व कहने से मृत शरीर में अव्याप्ति हो गया तो पूर्व पक्ष कहता है कि अव्याप्ति कैसे हो जाएगा आपका लक्षण तो कोई काल घटिता तो नहीं है ना तो इसलिए कभी उसमें चेष्टा हुआ था हुई थी तो इसलिए लक्षण की अव्याप्ति नहीं होगी ये पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांत कहता है कि हम जो यहाँ मृत शरीर कहे उसका तात्पर्य है यत्र मरण अनातरम खंड शरीर खंड शरीरांतरम उत्पन्नम तत्र अव्याप्त मरण होने के बाद शरीर अगर टुकड़ा टुकड़ा हो गया तब तो अभी वो अंत्यावय रहा अंत्यावय नहीं रहा और उसमें चेष्टा चेष्टा नहीं था तो से अर्थात यहाँ मृत शरीर का अर्थ शरीर मृत्यु अनंतरम अगर खंड हो गया उसको ही यह मृत शरीर शब्द से कहा गया कैसे? प्राणियोग प्राणियोग मृत्यु है यहाँ मृत्यु शब्द का अर्थ हो गया खाली प्राण वियोग नहीं प्राण वियोग होने से भी तो शरीर का लक्षण जाएगा उसमें चेष्टा उसमें पहले हुआ था तो पहले हुआ था आपका लक्षण में तो काल घटित तो नहीं है इसलिए कभी भी उसमें चेष्टा हुआ था, तो चेष्टाश्रय तुम उसमें हो जाएगी वर्तमान कालिक चेष्टाश्रय तुम नहीं है किंतु अतीत तो कालिका चेष्टाश्रो तुम उसमें शरीर में है नहीं है है तो इसलिए चेष्टाश्रय तो से अंत्या लक्षण तो घट जाएगा तो पूर्व पक्ष कहता है अव्याप्ति नहीं होगी तो सिद्धांत ही कहते कि नहीं नहीं हम केवल शरीर मर गया इतना नहीं मरकर के टुकड़ा टुकड़ा हो गया ऐसा वो जो टुकड़ा हो गया उसमें अब लक्षण जाएगा नहीं तो यहाँ जो मृत शरीर कहने का अर्थ मृत शरीर अनंतरम खंड शरीर से उत्पन्न तो अभी इस अभ्याप्ति दोषों को वारण करने के लिए मूल में लक्षणांतर देते हैं अथवा मुक्तावली में चेष्टावत अंत द्रव्यव्याप्य जातिमत्व लक्षण चेष्टावत वृत्ति और द्रव्य व्याप्य ऐसा जाति होनी चाहिए वो जाति क्या है आगे पंक्ति में कहते हैं मानुषत्व चैत्रत्वादी जाति क्योंकि शरीरत्व ये जाति नहीं होगा कह दिए शरीरत्व पृथ्वीत्व इत्यादि के साथ संकर्य दोष हो जाएगा इसलिए चेष्टावत अंत्यावय भी अंत्या उसमें रहेगी और द्रव्य तो व्यापी जैसे ये मानुष्यत्व मनुष्यत्व ये चेष्टावत अंत्यावय में रहेगी और द्रव्यत्व का व्यापी भी है मनुष्यत्व जहाँ रहेगा वहाँ पार्थिवत्व पृथ्वीत्व तो चेष्टावत अंत्यावय विवृत्ति उसके लिए पदकृत्य देते हैं दिनकरी में घटत्व तो मादाय घटे अतिव्याप्ति वारणा चेष्टावत अभी चेष्टावत नहीं कहेंगे अंत्यावयृत्ति द्रव्यव्याप्य तो जाति अंत्यावय भी हो गया घट घट में रहेगी घटत्व तो। घटत्व तो जाति ये द्रव्यत्व का तो व्याप्य भी है तो घटत्व तो जाति लेकर के घट में अतिव्याप्ति हो जाएगी शरीर का लक्षण इसलिए कहते हैं चेष्टावध कहना पड़ेगा ठीक है अभी चेष्टावत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत कह दीजिए चेष्टावत हस्त भी हो गया तो अभी हस्तत्व जाति आगे दिनों दिनोकी में हस्तादो अतिव्याप्ति वारण अर्थात हस्तत्व जाति को लेकर के हस्तादो अतिव्याप्ति वारण करने के लिए अंत्यावयवी भी ये भी कहना पड़ेगा अर्थात तो चेष्टावत भी होना चाहिए अंत्यावयवी भी, भी होना चाहिए उसमें जो रहेगी जो जाति और द्रव्यत्व तो व्याप्य ये भी होना चाहिए तो अभी आप अतिव्याप्ति दिखा दिए हस्त में हस्तत्व को जाति लेकर के तो अभी कहते हैं हस्तत्व जाति नहीं होगा न से पूर्व पक्ष कहता है हस्तत्वादिकम न जाति पृथ्वीत्वादीन शंकरा अभी पृथ्वीत्व और हस्तत्व ये दोनों में में शांकर्य दोष हो जाएगा पृथ्वीत्व बिहाय हस्तत्वम ये जो जलीय शरीर तैजसीय तो शरीर होगा उनका भी हाथ पांव रहेगा तो उसमें रह जाएगा और हस्तत्व बिहाय पृथ्वीत्वम घटे और उभय रह जाएगा पार्थिव हस्त में तो इसलिए शांकर्य हो जाएगा पूर्व पक्ष कहता है कहने से सिद्धांति कहता है कि पृथ्वीत्वादि व्याप्य नाना हस्तत्वादि अंगीकारात् तो पृथ्वीत्वादि पृथ्वी शरीर में पार्थिव शरीर में पृथ्वी हस्त तो इसलिए पृथ्वी का व्याप्य हो जाएगा वो पार्थिव हस्तत्व इसी प्रकार के आदि दे दिया जलीय शरीर में जलीय हस्तत्व वो जल का व्याप्य हो जाएगा इस प्रकार के नाना हस्तत्वादी अंगीकारात् हस्तत्व ये जाति हो जाएगा अर्थात पार्थिव हस्तत्व जलीय हस्तत्व तेजस हस्तत्व इस प्रकार के सब हस्तत्व जाति स्वीकार कर लेंगे तभी तो अभी यहाँ तक अगर नाना जातीय हस्तत्व अगर स्वीकार करेंगे फिर नाना जातीय शरीरत्व तो भी ग्रहण कर लीजिए कोई ये, ये दोष नहीं होना चाहिए अभी उसका विचार यहाँ नहीं दिखाए क्योंकि जहाँ विवाद हुआ उसके लिए समाधान दे दिए और शरीरत्व को लेकर के यहाँ विवाद नहीं दिखाए वहां कह दिए कि अगर आप नाना व्याप्य शरीर ऐसा मानेंगे पृथ्वी तो व्याप्य पार्थिव शरीर तो ऐसा अगर मानेंगे तो गौरव दोष होगा बहुत शरीर मानना पड़ेगा तभी तो किंतु तो हस्तत्व को मान लिए चलिए आगे पृथ्वीत्व रूप तादृश जातिमती घटा दो अति व्यापति अभी आपका लक्षण हो गया चेष्टा चेष्टावत अंत्यावय भी वृत्ति द्रव्य तो व्याप्य जाति तो चेष्टावत होना चाहिए और अंत्यावयवी होना चाहिए तो और उसमें रहेगी जो जाति ये जो पार्थिव शरीर हुआ वो चेष्टावत है अंत्यावयवी भी है उसमें पृथ्वीत्व जाति रहेगी तभी अभी पृथ्वीत्वरूप तादृश जातिमती तादृश अर्थात चेष्टावत अंत्यावय भी वृत्ति द्रव्य व्याप्य जाति यह तो पृथ्वी तो जाति तो भी, तो भी ये ग्रहण हो जाएगा होकर करके तादृश जातिमति घटा दो अभी घट भी पृथ्वी तो जातिमत हो गया जातिमान होने से घटादी में अतिव्याप्ति हो गई तो जाति शब्द से पृथ्वी तो भी लिया जा सकता है क्योंकि पार्थिव शरीर में वो रहा इसलिए लक्षणांतरम अन्य लक्षण कहते हैं मूल में अंत्यावय मात्र वृत्ति चेष्टावत वृत्ति जाति मत्व व तत् तत तत शरीर का लक्षण अंत्यावय मात्र वृत्ति ये जो पृथ्वी तो यह अंत्यावय भी होगी तो यह बाकी परमाणु में भी रह जाएगा इसलिए लक्षण कह दिए अंत्यावय भी मात्रवृत्ति केवल में रहेगा और चेष्टावती भी होना चाहिए अंत्यावय मात्र में रहेगा चेष्टा वालों में रहेगा ऐसे जो जाति वो जाति अभी पृथ्वी तो नहीं होगा शरीरत्व को जाति नहीं माने तो फिर जाति मानुषत्व चैत्रत्व आदि जाति आदाय लक्षण समन्वय मानुषत्व जाति लीजिये अथवा चैत्रत्व जाति मानुषत्व अनेक मानुषों में रहेगा मानुषत्व चैत्रत्व चैत्रता चैत्र एक चैत्र होने पर भी उसका शरीर यह बदलता रहता है तो बदलता रहने से तत्त क्षण विशिष्ट क्योंकि शरीर तो बदलता रहेगा तत्त क्षण विशिष्ट लेकर के जन्म से मृत्यु पर्यंत नाना चैत्र शरीर आ जाएगा मतलब चैत्र से नाना शरीर आ जाएगा क्योंकि परिवर्तनशील होते हैं तो ये सभी शरीर को चैत्र शरीर कहा जाएगा तो सभी चैत्र शरीर में चैत्रत्व जाति रह जाएगी <laughs> मानुषत्व चैत्रत्व कौन सा चैत्रत्व मानुषत्व मानुषत्व मनुष्य में रहेगा अंत्यावय नहीं कहेंगे तो हो जो मनुष्य शरीर है वो अंत्यावय है नहीं है जैसे उससे अन्य उत्पन्न हुआ मनुष्य का संतान हो जाता है वो मनुष्य होगा अन्य कुछ हो जाएगा तो वो भी अंत्यावय है एक पिता का शरीर अंत्यावय है उसे उत्पन्न होगा माता का शरीर अंत्यावय है उससे उत्पन्न होगा पुत्र और पुत्र का शरीर भी अंत्यावय है नहीं है ये अच्छा ये जो जन्म होने से जो अन्य वो क्या अवय व अवय भाव है क्या माता पुत्र में नहीं है इसलिए अवयव अवयव भी नहीं वो तो अलग अवयव भी है तो अवय व अवयभी जहां भाव होगा समवाय कारण जहाँ होगा वही विचार माता पुत्र में समवाय कारण तो कहा है नहीं है क्योंकि अवयव अवय अवय में समवाय संबंध है ना तो माता पुत्र में वो कहा है नहीं है मानुषत्व तो शरीरत्व तो कहते के मानुषत्व केवल पार्थिव होगा चैत्र तो केवल पार्थिव ये देवता इत्यादि नहीं होंगे इस दृष्टि लेकर के कह दिया है हाँ अगर देवता चैत्र हो जाएंगे तब तो वर्णलोक तो तो में आदित्य लोक में कोई चैत्र हो जाएगा तब तो, तो फिर कठिन हो जाएगा इसलिए चैत्र तो मानुषत्व तो अर्थात तो ये सामान्यतः लोग पार्थिव शरीर को लेकर के कह दिया अच्छा अभी जो द्वितीय लक्षण कहा अंत्यावय मात्र वृत्ति चेष्टावत वृत्ति तो अंत्यावय व मातृवृत्ति कहने से और पृथ्वीत्व जाति को नहीं ले पाएंगे मात्र मातृवृत्ति नहीं हुआ ठीक है में अंत्यावय भी मात्रवृत्ति इति अने पृथ्वीत्व जाति विदास पृथ्वीत्व जाति अंत्यावय भी मात्रवृत्ति नहीं है वो तो कपाल में कपालिका में रह जाएगा और चेष्टाबद्ध वृत्ति कहने से खाली अंत्यावय भी मातृवृत्ति कहने से तो पृथ्वीत्व जाति तो ग्रहण नहीं होगा तो किन्तु घट घटत्व जाति ग्रहण होगा नहीं होगा हो जाएगा इसलिए कहते हैं चेष्टावत वृत्ति अनैन आदि विदास घटत्व जाति नहीं ले पाएंगे क्यों घटतत्व जाति चेष्टावत वृत्ति नहीं है और चेष्टा च हिता हित प्राप्ति परिहार अर्थ क्रिया अनुकूल व्यापार ग्राह्य एक नंबर टिप्पणी हिताहित अच्छा कहीं इष्टानिष्ट ये दिया है सहिता तो हित तो प्राप्ति परिहार अर्थ या क्रिया अनुकूल व्यापार उसको चेष्टा कहा जाएगा न तो स्पंदन मातरम ग्राह्यम चेष्टा का अर्थ स्पंदन ये नहीं है इसलिए पदकृति में कहा गया ना चेष्टा और व्यापार में अंतर कहा गया रथ में चेष्टा होगी ना व्यापार होगा व्यापार होगा किंतु चैत्र में चेष्टा होती है न स्पंदन मातरम ग्राह्यम घटा दो अपनी सत्वात तो स्पंदन मात्र तो घटादी में भी रहेगा मुक्तावली में नच नृसिंग शरीरे कथम लक्षण समन्वय तो नृसिह शरीर में लक्षण अर्थात तो ये शरीर का लक्षण कैसे होगा तो वहा आप कहे कि मानुषत्वम चैत्रत्व सिंहत्वम व्याघ्रत्व ये आप ले सकते हैं एक एक शरीर को, को लेने के लिए अभी नृसिंग शरीर में तो दो आ गया अभी शांकर्य दो से हो जाएगा तो पूर्व पक्ष दिखा रहा है नृसिह शरीर है कथम लक्षण समन्वय क्योंकि मानुषत्वम सिंहत्वम दोनों एक ही जागह में हो गए तत्र नृसिहत्व से एक व्यक्ति वृत्ति वृत्तितया जातिव तो अभावात अभी नृसिहत्व वहाँ भी एक ही में रह गया तो वो निरवि है नर भी है और सिंह भी है इसलिए वो जाति क्योंकि तो नृसिहता एक ही हुए भगवान तो जाति तो नहीं रहेगा ये शंका करने से उतर देते हैं टीका में पूर्व पक्ष शंका किया अभी सिद्धांति पक्ष से उत्तर दिया जाता है ननू देवत्व जाति में आदाय लक्षण समन्वय अभी निसिंग देवता हो गए तो उसमें देवत्व जाति आ जाएगा निसिंग शरीर में भी देवत्व जाति को लेकर के अंत्यावय भी मात्र वृत्ति चेष्टावध वृत्ति जाति जाति कहने से देवत्व जाति तो निशिंगा शरीर भी अंत्यावय भी है उसमें भी देवत्व जाति रह जाएगी और चेष्टावत है उसमें भी देवत्व जाति रह जाएगी तो अभी देवत्व जाति को लेकर के अंत्यावय भी मात्र वृत्ति चेष्टावत वृत्ति जाति देवत्व जाति हो जाएगा इति सिद्धांत पक्ष से ये समाधान दे दिया गया अभी पूर्व पक्ष कहता है कि अत ठीक है आप अगर देवत्व को जाति कहने चलेंगे जलीय तेजस शरीर वृत्ति तया देवत्वस्यापी जाति तो भावात् अभी देवत्व को जाति कहेंगे अभी जलीय सर शर जो शरीर वरुण जलीय शरीर कहाँ हो जाएगा वरुण लोक में तेजसीय शरीर आदित्य लोक में हो जाएगा अभी जो जलीय शरीर रहेगा तो अभी जलीय शरीर था तो देवता तो और तेजसीय शरीर देवता अभी अगर आप देवत्व को जाति कहेंगे जो तेजस्व देव हो तो तभी उसमें तेजस्व जाति भी रहेगी और देवत्व जाति भी रह जाएगी और तेजस्व को छोड़ करके जो जलीय देवता होंगे उसमें केवल देवत्व तो रहेगा तेजस्त्व नहीं रहेगा और ये जो भौम बन्ही में उसमें केवल तेजस्व रहेगा तो इसलिए जो तेजस्व देव शरीर हो गया उसमें तेजस्व देवत्व तो दोनों जाति रहेगी जाति शंकर दोष हो जाएगा इस तो जलियो में इस प्रकार जो जलीय देव शरीर हो गया तो उसमें जलिय जलत्व भी रह जाएगा और देवत्व भी रह जाएगा और गंगा जल में केवल जलत्व और जो तेजस् देव उसमें केवल देवत्व तो होने से ये जलीय तेजस्व शरीर में रहने से देवत्व जाति नहीं होगा जाति शंकर दोष हो गया देवत्वी जाति तो इति इतना च पूर्व पक्ष यहाँ तक नृसिंग शरीर से लेकर के यहाँ तक कह दिया नृसिंग शरीर से विवाद आरंभ हुआ था सिद्धांति देवत्व शरीर को लेकर के, ले के समाधान दे दिया पूर्व पक्षे विवाद विवादी स्थलांतर दिखा दिया इसलिए देवत्व और जाति नहीं होगा सिद्धांती उसके लिए कहता है टीका में अपना नृसिहत्व परिग्रह जो मूल में कहना ना देवत्व श्यापी जातितो तो भावत तो देवत्व भी जाति नहीं होगा नृसिहत्व भी जाति नहीं होगा वो तो एक शरीर वृत्ति हो गया जातितो तो जातित्व तो अभाव क्यों जातित्व नहीं हुआ कि जाति संकर्या? जाति जातिशंकर हो गया तो नृसिहत्व ये जाति सांकर्य दोष के लिए इसको नहीं कह रहा है देवत्व जाति शांकर्य हो गया निसिंहत्व के लिए अपीना देखिये राम रुद्र में दिया है अपिनेति नेत निहत्व से जाति ते बाधक एक व्यक्ति कत्व न तो शांकर्यम निशिंग एक ही व्यक्ति हुआ एक ही व्यक्ति निशिंग मूल में इसलिए सिद्धांति उतर देता है मुक्तावली में कल्प भेदे नृसिह शरीर से नाना निकल्प में निशिंह भगवान अलग अलग हो जाएंगे तो निसिंहत्व जातिया लक्षण समन्वया ये संभव हो जाएगा आगे करी में जाति सांकर नब्बे लोग जाति सांकर्य को दोष नहीं मानते हैं जाति सांकर दोष नहीं होगा तो शरीरत्व ही ये जाति हो जाएगी तो होने से इतना सारे विवाद आरंभ मतलब विवाद होगा नहीं देवत्व भी जाति हो जाएगी क्योंकि जाति सांकर्य नहीं है जाति जातिशोषत्व देवत्व शरीरत्वादेर नाना जाति तो अंगीकार वाह या तो जाति सांकर्य दोष नहीं है अथवा देवत्व शरीरत्व ये सब नाना जाति मान लेंगे अर्थात जलीय देवत्व तैयसीय तो देवत्व इस प्रकार के देवत्व अलग अलग कर लेंगे पर शरीरत्व ये भी पार्थिव शरीरत्व जलीय शरीरत्व तेजस्वी तो शरीरत्व वायव्य शरीरत्व कहने से और सांकर्य होना नहीं है सब अलग अलग हो जाएगा व्याप्य जाति हो जाने से सांकर्य नहीं होगा तो देवत्व शरीरत्व आदेर नाना जाति स्वीकारे अगर करेंगे तो फिर सांकर्य होगा ही नहीं या तो सांकर्य को दोष मत मानिए नहीं तो व्याप्य जाति मान लीजिए देवत्व इत्यादि शरीरत्व इत्यादि को व्याप्य जाति मान लेंगे फिर कोई दोष नहीं आएगा देवत्व शरीरत्व आदे नाना जाति तो अंगीकार है अर्थात देवत्व नाना जाति हो गया और शरीरत्व भी नाना जाति हो जाएगा जलीय शरीरत्व पार्थिव शरीरत्व इस प्रकार की तब क्या होगा देवत्व शरीरत्व जाति आदाय लक्षण समन्वय कभी देवत्व शरीरत्व यह जो सब कहा गया था कि चेस्टावत वृत्ति वृत्ति चेष्टावत अंत्यावय प्रथम लक्षण कहा था है? कहते हैं कि वही जाति शरीरत्व तो जाति हो जाएगा तो होने से लक्षण समन्वय हो जाएगा आपको जो द्वितीय लक्षण अंत्यावय मात्र वृत्ति चेष्टावध वृत्ति जाति मतव ये कह करके मानुषत्व चैत्रत्म ये सब अभी चैत्रत्व मान लेंगे तो मैत्रत्व तो ये तो अनंत तो जाति मानना पड़ेगा तो उसके अपेक्षा देवत्व शरीरत्व ये जाति को स्वीकार कर लीजिए शरीरत्व जाति केवल स्वीकार करने से हो जाएगा तो हो जाएगा जहाँ आवश्यकता अर्थात कहेंगे कि आवश्यकता तर्कों में तो कोई आवश्यकता नहीं है शिष्ट प्रयोग सिद्धि के लिए माने उनका तो ऐसा नहीं है कहेंगे प्रतिकल्प में प्रतिकल्प में आप भी थे ये भी थे वो भी थे ये भी थे सब तो थे, थे। तो पूर्वकल्प में भी ऐसा ही था तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में वो जाति सिद्ध हो जाएगा तो ऐसा कहते हैं ठीक है नया इयुक्त का बात है कि जब तक विरोधी तर्क के द्वारा परास्त नहीं हो गया तब तक वो सिद्धांत है तो इसलिए तर्क बलवान है अभियुक्त तरेर अन्य अन्य थे वो पपा देते भर्त हरी कहते हैं तो आ, अनुमित अच्छा पूर्वाध स्मरण नहीं हो रहा है यत्न नानुमितोप्यर्थ कुशलेर अनुमात्रि भी पूर्वार्ध इस प्रकार के यत्न अनुमितो अपि अर्थ किसके द्वारा कुशलेयी अनुमात्रि भी अनुमान करने में जो कुशल है उनके द्वारा यत्न से भी जो अर्थ सिद्ध किया गया है अभियुक्त तरेर अन्य अभियुक्त तर अधिक बुद्धिमान उसके द्वारा अन्यथा एवं उपाद्य अन्य प्रकार से कह देगा तो ये सब उनका क्या कहते ना उनका सिद्धांत तो है ऐसे हो जाएगा इसलिए नया एक लोग भी स्वीकार कर लेते हैं तो जहां विवाद होगा इसलिए वो स्वयं उदयनाचार्य कहे हैं कि नग्राह्य भेदम नगराह्य भेदू योत्ती नगराह्य भेदू योस्वृत्ति तद्वा धने तदा धने बलिनय जयश्री नोचेदनिंद्रृश्य विश्व में तथ्य तथागतम तुतोवकाश बौद्ध को खंडन करने के लिए ये कहते हैं उदयनाचार्य तो बाह्य भेदम अवधूय विज्ञानवादी कहेंगे बाहर में कुछ भेद है ही नहीं केवल विज्ञान मात्र तो उदयनाचार्य कहते हैं बाह्य भेदम अवधूय धियो वृत्तिर न अस्ति और बाहर में भेद नहीं रहेगा ये बुद्धि की वृत्ति होगी कैसे आप कहेंगे संस्कार से ये संस्कार मतलब होगा हो जाएगा कैसे बाहर में अगर नहीं है तो और अगर आप बाहर में भेद नहीं मानते हैं कहेंगे बाहर में भेद नहीं है तब वेद न ये जयश्री वेदांत तो मत तो ही ठीक है अधिष्ठान चैतन्य एकमात्र सप्ताह है जो कि नित्य है ऐसा नहीं कि प्रतीक्षण बदलता रहेगा और कहीं का संस्कार भी रहेगा ये कहाँ से आ जाएगा तो नभेद ग्राह्य नो यर नोचे नोचेत बलिनी वेद न ये जय श्री ना कुछ उठ गया नोचे तद्वाध में नभेद ग्राह्य मवधू यस्ति वृत्तिर ग्राह्य भेद को बाध करेंगे तो बुद्धि की वृत्ति ही नहीं होगी तद है अगर आप बुद्धि की वृत्ति को मिथ्या कर करके अगर आप बाध करेंगे वेद न ये वेदांत मत इसमें जयश्री ये कहते हैं कि वेदांत मत ही श्रेष्ठ है और नोचेत तो अगर आप वेदांत को नहीं मानेंगे तो फिर नो चेत तो अनिंद्यम इदम विश्वम ईदृश ये विश्व जैसे दिखता है व्यावहारिक दिखता है सत्य है ऐसे ही मानना पड़ेगा तथ्य तथागत मतस्य कुतो अवकाश ये बौद्धों का मत का स्थान कहा है केवल बुद्धि मात्र है बाकी कुछ नहीं आप कहा से कौन आगे विवाद करने के लिए आप कौन है तो प्रश्न करेंगे इस प्रकार के ये अर्थात तो ये लोग न्यायिक लोग भी अंतिम वेदांतों को स्वीकार करते हैं महाराज से कितने बार हम लोग सुने हैं काशी में जो बड़े बड़े न्यायिक होते हैं वो कहेंगे कि नहीं नहीं हम लोग ये वेदांत तो ज्यादा पढ़ेंगे नहीं क्योंकि पढ़ेंगे तो हम ही वेदांती हो जाएंगे कोई पचास साल पहले की बात है चालीस साल पहले की बात क्योंकि so, जो भी ये वेदांत तो अगर नयायी धुरंधुर धुरंधर नयायी के तो उसका बुद्धि बहुत शुद्ध होगा संसार में बहुत ज्यादा बुद्धि जाने वाला न्याय में इतना अंदर नहीं जाएगा बुद्धि शुद्ध जिसका होगा अगर वो वेदांत तो सुनेगा उसको तो लगेगा हाँ यही तत्व ठीक है क्योंकि बुद्धि उतना शुद्ध हो जाने से ऐक्यो को ग्रहण कर लेगा अच्छा आगे अभी शरीर का विचार हो गया आगे कहते इंद्रियम इति इंद्रियम अभी पृथ्वी का विचार चल रहा है घ्राणेन्द्रियम पार्थिवम तो पृथ्वी का इंद्रिय हो गया घ्राणेन्द्रियम तो पार्थिवत्वम कथम घ्राणेन्द्रिय पार्थिव है तो घ्रानेन्द्रिय में पार्थिवत्वम कथम इति चेत इतम अनुमान दिखाते हैं घ्राणेन्द्रियम पार्थिवम अनुमान देते हैं रूपादिशु मध्ये गंध से एव अभिव्यंजकवात कुंकुम गंध अभिव्यंजक गोघतव ज्ञानेन्द्रिय तो पार्थिव क्यों हो जाएगा दृष्टांत तो देते हैं कुंकुम गंध का अभिव्यंजक है गोघ्रित भाई कुंकुम तो यहाँ मंदिर में होगा कभी सही में <laughs> कुंकुम से ऐसा कोई गंध तो नहीं आता है किंतु कहते हैं कि गोघृृत के साथ उसका मिश्रण करने से कुंकुम का गंध आ जाएगा होगा भाई तो पढ़ते भी है हम लोग किंतु भी देखे नहीं है अभी गोघृत में कुंकुम गंध का अभिव्यंजकत्व रहा तो होने से रूपादिशु मध्ये कुंकुम का ये जो रूपादि है इसका मध्य में केवल गंधस्या एवं अभिव्यंजकत्व रहा किसमें गोघृत में तो गोघृत में गंधस् एवं अभिव्यंजकत्व रूपादिषु मध्य जो गोघत हुआ रूपादिशु मध्य गंधस्यव अभिव्यंजकत्व गोघत का रस है और उसका भी गंध है उसका स्पर्श है अगर आप कहेंगे गोघृत आपका दृष्टांत तो हो गया और रूपादिशु मध्य गंधस्य व अभिव्यंजकत्व कैसे वो तो गोघ्रित अपना रूप और रस गंध स्पर्श सभी का अभिव्यंजक है इसलिए जो रूपाधिशु मध्य दिया वह पर रूपाधिशु मध्य स्वकीय रूपाधिशु मध्य नहीं तो परकीय यहाँ पर है कहते हैं ए, कुंकुमा तो कुंकुमा का ये रस गंध रूप स्पर्श इसका अभिव्यंजक गोघ्रीत के द्वारा नहीं होगा वो तो पहले से ही है तो ये गोघ्रित मिलाने से केवल इसका गंध का ही अभिव्यंजन हो जाएगा तो पर रूपादिशु मध्य गंधस्व अभिव्यंजकत्व गोघ्रित में आ गया और गोघ्रृत में पार्थिवत्व है तो होने से अभी घ्राणेन्द्रिय में भी पर रूपादिशु मध्य गंध सेव अभिव्यंजकत्व घ्राणेन्द्रिय दूसरो का रूप रस स्पर्श इसका अभिव्यंजक नहीं है केवल गंध का अभिव्यंजक होगा होने से उसमें भी पार्थिवत्व ये सिद्ध हो जाएगा हमको एक भी शब्द का मतलब ध्वनि श्रवण हुआ किंतु वर्णु श्रवण नहीं हुआ उसका रूप परिवर्तन होगा लाल नहीं रहेगा हम तो देखा नहीं कभी करके थोड़ा लाल हो जाएगा कुछ अलग हो जाएगा अच्छा थोड़ा परावृत्ति हो जाएगी <laughs> क्योंकि ये जो पूरा शुष्क ड्राई रहने से कुंकुम में जैसे अग्रीता मिलाने से थोड़ा अलग हो जाएगा अच्छा किंतु तो लाल ही रहेगा हाँ अलग हो जाएगा तो क्या उसको चित्रता तो नहीं कह देंगे ना रक्त तो ही रहेगा ना चित्र हो जाएगा नहीं होगा तब तो फिर हो गया रक्त तो ही रहेगा तो फिर रूप परावृत्ति नहीं हुई अच्छा अभी आगे कहते हैं मूल में न तो आपने कह दिया कि रूपादिषु मध्ये गंधस् एवं अभिव्यंजक घृततः किन्तु आगे कहते न च दृष्टान्त स्वीय रूपादि व्यंजकत्वाद असिद्धिर आप कह दिए रूपादिषु मध्य गंधस्व अभिव्यंजक घृत त आपना जो रस है स्पर्श है उसका भीतर रूप है उसका भी अभिव्यंजक है तो दृष्टान्त स्वीय रूपादि दृष्टान्त कौन है गोघ्रृत तो शिव रूपादि अपना रूप आदि आदि कहने से रस स्पर्श इसका भी व्यंजकत्वाद इसलिए हेतु ही तो सिद्ध नहीं हुआ दृष्टांत में गोघ्रित में हेतु ही सिद्ध नहीं हुआ सिद्धांते समाधान देते है पर रूपादि अव्यंजकत्व से तदर्थत्वाद परकीय रूप आदि का व्यंजकय नहीं होता है उनका परकीय जो रूप है कुंकुम का जो रूप रस स्पर्श वो तो जैसा है वो ऐसा है ये अर्थात घृत उसका व्यंजक नहीं होता है परकीय रूपादीना व्यंजकत्व तदर्थत्वात ये जो रूपादिषु मध्ये गंध एव अभिव्यंजक ये जो एवं कार तो कहते हैं न न रूपादिशु मध्ये तो रूपादिशु मध्य अर्थात परकीय रूपादिषु मध्ये ये इसका अर्थ हो जाएगा नहीं तो स्वकीय रूपादि का तो ये व्यंजक होता ही है रूप रस स्पर्श का तो व्यंजक होता ही है तो इसलिए रूपादिषु मध्य का अर्थ हो गया परूपादिशु मध्ये गंधस्य गंधस्यव अभिव्यंजक रूपादीना अव्यंजकत्व ये तस्थ तस्वीर अर्थात अर्था रूपादिषु मध्ये <laughs> अच्छा रूपादीसु मध्य गंधस्य एव अच्छा एवंकार का ये अर्थ लेंगे रूपादिषु मध्ये गंधस्य एव एव कहने से इसका अर्थ हो गया पर मध्य गंधस एव स्वीय का तो सब करेगा दिनोकरी में रूपादिषु जो मुक्तावली में दिया घेन्द्रियम पार्थिव रूपादिशु आदि कहने से रस गंध स्पर्शा आदि पदार्था रूप रस गंध स्पर्श ये चारों में गोघित कुंकुम का केवल रूपादि का ही व्यंजक होगा ए गंध का ही व्यंजक इसी प्रकार की घ्राणेन्द्रिय भी केवल गंध का ही व्यंजक होगा आगे अध्ययन में आपने कह दिया कि जहां जहाँ पर रूपादिशु मध्ये गंधस् एव अभिव्यंजकत्व तो वहाँ पार्थिवत्व रहेगा रूपाधेश मध्य गंध से एव अभिव्यंजकत्व तो अभी नव सराव गंध व्यंजक जले जब नया हम घट लाते हैं और उसमें जल डालते हैं वो घट का गंध ये आता है नाक में तो घट्ट खरीदना जरूरत नहीं ये जब कड़क धूप हुआ है उसके बाद बारिश हो गया तो ये जो मृतिका का जो गंध आता है इसका अभिव्यंजक जल हो गया तो यहाँ कहते हैं नव शराब गंध उसका व्यंजक जल में अभी व्यभिचार हो गया अगर हम एवं कारण नहीं कहेंगे रूपा मध्ये मध्य गंधस इतना ही हेतु होगा अभी जो नव शराब जल है वो वो घटक का वह का गंध का अभिव्यंजक हुआ अभी हम शराबों में डालेंगे जल डालेंगे न व शराब उसमें जल डाले तो शराब अर्थात मिट्टी का बनाया हुआ जो बर्तन तो उसमें अभी जल डालने से ओह जो जल हुआ रूपा दिशु मध्य गंधस्य अभिव्यंजक हुआ तभी अभिव्यंजक कौन हुआ यहाँ जल।, जल।, जल तो जल में रूपा दिशु मध्य गंधस्य अभिव्यंजकत्व रहा एवकार क्यूँ दे रहे है उसके लिए पदकृत्य कह रहे हैं अगर एवकार नहीं देंगे तो आपका हेतु हो जाएगा रूपा दिशु मध्य गंध से जल में रहेगा किंतु जल में साध्य पार्थिवत्व नहीं रहेगा तो विविचार हो गया और दूसरा विविचार स्थान दिखाते हैं मन रूपा दिशु मध्य गंध का अभिव्यंजक मन आत्मा मन इंद्रिय संयोग नहीं होगा तो गंध का ज्ञान हो जाएगा तो कोई भी ज्ञान होगा उसके लिए मन भी आवश्यक है इसलिए मन भी रूपादि से मध्य गंध से अभिव्यंजकत्व मन में रह जाएगा और मन में पार्थिवत्वम नहीं रहेगा नहीं रहने से मन में भी व्यविचार हुआ नव शराव गंध व्यंजक जले और मनसी मन, मन रूप रस गंध स्पर्श सभी का व्यंजक है भी भी वो व्यभिचार वारण करने के लिए एवकार देंगे एवकार वहां विराम कर लेंगे एवकार के आगे विराम कर लेंगे अगर तो के आगे विराम है उसको काट देंगे अभी एवकार देने से ये वारण कैसे हो जाएगा कहते जो जल में अतिव्याप्ति हो जाती थी वो जो जल है रूपा दिशु मध्य गंधस्य जैसा अभिव्यंजक हुआ वो जो जल सक्तु का रस का भी अभिव्यंजक ये सक्तु जब जीवा में डालेंगे तभी जो जीवा में जल है उसका संबंध होने से उसका अलग रस आता है तभी जो जल हुआ वो रूपाधिशु मध्य गंधस्य एव अभिव्यंजक ये नहीं है और रस का भी अभिव्यंजक हो गया एवकार दे देने से जल का वारण हो जाएगा और जो मन है वो रूपादिशु मध्य गंधस्य एव अभिव्यंजक ना रस स्पर्श बाकी सबका अभिव्यंजक है इसलिए एवकार देने से जो ये जल और मन में अति व्याप्ति हो जाती थी उसका वारण हो जाएगा तदाने च आगे कहते हैं तद दाने तद अर्थात क्या दिए हम लोग एवकार एवकार दाने चक्तु रस से अभी अभिव्यंजकवाद न दक् रस तो सक्तु सत्तु कहते हैं चना इत्यादि का उसका रस का भी ये अभिव्यंजक हो गया जल और मनो ये सब तु रस का अभिव्यंजक होगा नहीं होगा वो भी हो जाएगा तो एक ही में जल और मन ये दोनों का भी विचार वारण हो जाएगा एवकार कहने से नच अच्छा आगे मूल में नच नव शराब गंध व्यंजक जले अनेक तदर्थ तत्वा अच्छा अच्छा आगे है टीका में आज यहाँ तक शंकरं ओं ओंक शंकराचार्य केशवरा सूत्रभाष्यजुत वंदे भगवत तो पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मूर्तिद विभागी व्योम दक्षिणा दक्षिणाूर्त नमः Om shant shant shantah